महाभारत शांति पर्व नवत्यधिक शमोध्याय सत्य की महिमा असत्य के दोष तथा लोक और परलोक के सुख दुख का विवेचन भृगुर्वाच सत्यम ब्रह्म तप सत्यम सत्यम विसृजते प्रजा सत्यन धारते लोक सर्गम सत्य न ग्यते कहते हैं मुनेश सत्य ही ब्रह्म है सत्य ही तप है सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है तमोग्रस्थान पश्च्य प्रकाशम तमसावृता असत्य अंधकार का रूप है वह मनुष्य को नीचे गिराता है अज्ञान अंधकार से घिरे हुए मनुष्य तमोगुण से ग्रस्त होकर ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं स्वर्ग प्रकाश इत्याहुर नरकम तम एवच सत्या तदुभय प्रापते जगति चरिह स्वर्ग प्रकाश में है और नरक अंधकार में है ऐसा कहते हैं सत्य और अनृत्य युक्त जो मानव जोनि है वह ज्ञान और अज्ञान दोनों के समिश्रण से जगत के जीवों को प्राप्त होती है तथा विधा लोके वृत्ति सत्यानृत भवेत धर्मा धर्मो प्रकाश से तमो दुखम सुखम तथा उसमें भी लोक में ऐसी वृत्ति जाननी चाहिए जो सत्य और अनृत है वे धर्म और अधर्म प्रकाश और अंधकार तथा दुख और सुख है तत्रम स धर्मोजो धर्म स प्रकाशोज प्रकाशस्त सुखमति तत्तम सौ धर्मोजो धर्मस्त तयोत्तम स्तन दुखमति वहाँ जो सत्य है वही धर्म है जो धर्म है वही प्रकाश है और जो प्रकाश है वही सुख है इसी प्रकार वहाँ जो अनृत अर्थात असत्य है वही अधर्म है और जो अधर्म है वही अंधकार है और जो अंधकार है वही दुख है अत्रोचते शारीरि मनस स्थाप्य सुखचाप्य सुखोदय लोकसृष्टि प्रपश्यंत तो न भुजक्षणा इस विषय में ऐसा कहा जाता है संसार के सृष्टि शारीरिक और मानसिक क्लेशों से युक्त है इसमें जो सुख है वे भी अंत में दुख ही उत्पन्न करने वाले हैं ऐसी दृष्टि रखने वाले विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते हैं तत्व दुख विमोक्षार्थम प्रयतीत सुखम झनित्यम भूतानाम यह लोके परतृत तथा विज्ञ एवं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सदा दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करें एलोक और परलोक में भी प्राणियों को जो सुख मिलता है वह अनित्य है राहु ग्रस्त सोमस्था सोम जो स्नान भाषते तथा तमो विभूता सुखम जैसे राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा के चांदनी प्रकाश में नहीं आती उसी प्रकार थम अर्थात अज्ञान एवं दुख से पीड़ित हुए प्राणियों का सुख नष्ट हो जाता है तत्खल उद्विधम सुखम उच्चते शारीक वस्तु प्रवृत्त सुखाथम अभिधीयती नात परिवर्गफ फल विशिष्ट तरमस्त काम जो गुण विशेषो धर्मार्थ गुणारंभ तेतूर से उत्पत्ति सुख प्रयोजनाथम आरंभ सुख दो प्रकार का बताया जाता है शारीरिक और मानसिक ये लोक और परलोक में जो वस्तुओं के प्राप्ति के लिए प्रवृत्तियाँ हैं वे सुख के लिए ही बताई जाती है इस सुख से बढ़कर त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम का और कोई अत्यंत विशिष्ट फल नहीं है वह सुख ही प्राणी का वांछनीय गुण विशेष है धर्म और अर्थ जिसके अंग हैं उस सुख के लिए ही कर्मों का आरंभ किया जाता है क्योंकि सुख की उत्पत्ति में उद्यम ही हेतु है अतः सुख के उद्देश्य से ही कर्मों का आरंभ किया जाता है भरद्वाजुवाच यदेतवता सुखा पर न तदुपगृृहणीपो नमेशा ऋषीण मतीशेष काम्यो गुण विशेषोद चयनमति चपसी श्रूयते तिड़ोकृति ब्रह्म प्रभुरैकाकी ठती स्वात्मानं अवधाति ब्रह्मचारी कामसुखे स्वात्मा अवधति अभी चगवान्र उपति कामंग तस्मो न तो महात्म प्रतिगृणी न नव तबद्दिशिष्टो गुण विशेष नैतद प्रत्येपी भगवता, भगवता तुम सुखा परमस्ती लोक प्रवादो हित्व विध फलोदय सकता सुखम ववाप्यतेता भरतमान ने पूछा प्रभो आपने जो यह बताया कि सुखों का ही सबसे ऊंचा स्थान है सुख से बढ़कर त्रिवर्ग का और कोई फल नहीं है आपकी यह बात हमारे मन में ठीक नहीं जसती है क्योंकि जो महान तप में स्थित ऋषिगण हैं, उनके लिए यह वांछनीय गुण विशेष सुख यद्यपि प्राप्त हो सकता है तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं सुना जाता है कि तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा अकेले ही रहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और काम सुख में कभी मन नहीं लगाते हैं भगवती उमा के प्राणवल्लभ भगवान विश्वनाथ ने भी अपने सामने आए हुए काम को जलाकर शांत कर दिया और उसे अनंग बना दिया इसलिए हम कहते हैं कि महात्मा पुरुषों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है उनके लिए यह काम सुख अर्थात सांसारिक भोगों का सुख सबसे बढ़कर सुख विशेष नहीं है परंतु आपकी बातों से मुझे ऐसी प्रतीत नहीं होती है आपने तो यह कहा है कि इस सुख से बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं है लोक में ऐसा कहा जाता है कि फल की उत्पत्ति दो प्रकार की होती है पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म से दुख भृगुर्वाच अत्रोचते अनता खलुत तम प्रादुर्भूत ततस्तमग्रस्ता अधर्मेवाते न धर्म क्रोधलोभिसानृतादेवन्नालोक न बुत्रसुखमावधव्याधिजोपतापैर की धन परुत्पाश्रा संतूपतापैपत्य वर्षवाताुष्णा शीतकत प्रतिभ भा... प्रतिभये शारीर दुखे तब्य तप तप्य बंधुधन विनाश विप्रयोग कृत शोक भूयंते जरा मृत्यु भृगु ने कहा भृगुजी ने कहा मुने असत्य से अज्ञान की उत्पत्ति होती है अतः तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं जो लोग क्रोध लोभ हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित हैं वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं और न परलोक में ही वे नाना प्रकार के रोग व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं वध और बंधन आदि के क्लेशों से तथा भूख प्यास और थकावट के कारण होने वाले संतापों से भी पीड़ित होते हैं इतना ही नहीं उन्हें आंधी पाली अत्यंत गर्मी और अधिक सर्दी से उत्पन्न हुए भयंकर शारीरिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं बंधु बांधवों की मृत्यु धन के, के नाश और प्रेमीजनों के वियोग के कारण होने वाले मानसिक शोक भी उन्हें सताते रहते हैं बुढ़ापा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे दूसरे क्लेश भी उन्हें पीड़ा देते रहते हैं ये तेह शारीरम आनस दुखे न संस्पृश्य स दुखम वेद न चैते दोषा स्वर्गे प्रादुर्भवंते ही तर खलभवंती जो इन सारिक और मानसिक दुखों के संबंध से रहित है उसी को सुख का अनुभव होता है स्वर्गलोक में ये पूर्वोक्त दुख रूप दोष नहीं उत्पन्न होते हैं वहाँ निम्नांकित बातें होती है सुसुख पवन स्वर्गे गंधश्च सुरथा क्षुत्पाशाश्रम होती न च पापक स्वर्ग में अत्यंत सुखदाय हवा चलती है मनोहर सुगंध छाई रहती है भूख प्यास परिश्रम बुढ़ापा और पाप के फल का कष्ट वहां कभी नहीं भोगना पड़ता है नित्यमेव सुखम स्वर्ग सुखम दुखम इहो भयम नरके दुखम ए बाहू सुखम तत्परम पदम स्वर्ग में सदा सुखी होता है इस मर्तलोक में सुख और दुख दोनों होते हैं नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है वास्तविक सुख तो वह परम पदस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है पृथ्वी सर्वभूता जनित्रे तद्विधा श्रेय पुमा प्रजापति सुखम तेजोमय विदोह पृथ्वी संपूर्ण भूतों की जन्य है संसार के स्त्रियॉँ भी पृथ्वी के समान ही संतान की जंडी होती हैं पुरुष ही वहाँ प्रजापति के समान है पुरुष का जो विर्य है उसे तेजस्व रूप समझा जाता है इतलोक निर्माण ब्रह्मणा प्रजां समनुवर्तन्ते प्रजा समुवर्तंते कर्मारावृता पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष स्वरूप जगत की सृष्टि की थी यहाँ समस्त प्रजा अपने अपने कर्मों से आवृत होकर सुख दुख का अनुभव करती है इसी श्री महाभारते शांति परवड़ी मोक्ष धर्म पर्वणी भृगु भरद्वाज संवादे नवत्यधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भर संवाद विषयक एक सौ नब्बेवा अध्याय पूरा हुआ <coughs>